अजपा जाप संबंधी सदगुरु ओशो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक तेरा जाप में प्रेम उ संत धर्मदास जी ने गाया है सेज सवार फूलन सेज सवार पुरुष बैठ जहां ढुरे अग्र के चवर हंस राज जहाँ प भूमि सो भज सेत वरण वह देश, सेत वरण वह दे सिंहासन सेत हैं से छत्र सिर धरे अभय पद देत है करो अज जाप करो अज जाप प्रेम सकी सत पीव तो मंगल गाइये जुगन जुगन आही बात अखंड सोराज है पिय मिले प्रेमानंद तो समाज है कहे कबीर पुकार कहे कबीर पुकार सुनो धर्मदास हो हंस चले सत लो के पास हो भगवान श्री संत धर्मदास के इस पद पर प्रकाश डालने की अनुकंपा करें फूलन सेज संवार पुरुष बैठे जहां फूलों की सेज है फूल इस जगत में सबसे ज्यादा अपार्थिव वस्तु है इसलिए फूल को हमने प्रार्थना में पूजा के लिए चुना है इस जगत में फूल सबसे ज्यादा अपार्थिव अपौदगलिक इमेटेरियल वस्तु है फूल को देख के लगता है ना कितना नाजुक सपना लगता है जैसे साकार हुआ छुओ तो कुंभला जाए तोड़ो की मुरझा जाए सुबह था और सांझ पखड़ियां झर जाएंगी और खो जाए। फूल ऐसा लगता है कुछ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए पत्थर बिल्कुल ठीक मालूम पड़ते हैं इस दुनिया में मौजू लगते उनकी संगति दिखाई पड़ती फूल ऐसा लगता है अजनबी है किसी और देश से आया है क्षण भर को आ गया है भटक गया है जैसे राह से फिर विदा हो जाएगा पत्थर यहीं के यहीं पड़े रहते हैं शाश्वत है फूल क्षण है फूल की खिलावट फूल का रंग सब अलौकिक मालूम होता है फूल की गंध फूल का कुआरापन फूलन सेज समार पुरुष बैठे जहां वहां मालिक पुरुष यानी परमात्मा फूलों की सेज पर बैठा हुआ है धुरे अग्र के चंवर हंस राजे जहां हंस पहुंच गया है वापिस मानसरोवर में भूल गया वे सब दुख स्वप्न ताल तालतलों के छोड़ दिया संग साथ बगलों का जागृत हो गया है कोटन भानु अंजोर और जैसे करोड़ों सूरज एक साथ जल उठे हो देखना वही इस एक सूरज से कैसे कहें उस प्रकाश को तो या तो कहते हैं अंधेरा नहीं है वहां और या फिर कहते हैं कि वहां करोड़ों सूरज एक साथ जल उठे कोटन भानु अंजोर रोम एक मैं कहा एक रोए भर जगह नहीं खोज सकते जहां अंधेरा हो रोशनी ही रोशनी है उगे चंद्र अपार और गिनती नहीं हो सकती इतने चांद उगे भूमि शोभा जहां जहां शोभा की ही भूमि जहां सौंदर्य की ही भूमि सेत बरन वह देश शुभ्र वर्ण सफेद है वह देश समझना शुभ्र रंग वस्तुतः एकमात्र रंग है शे सब रंग उसी के अंग है खंड है इसलिए तुमने कभी देखा वर्षा के दिनों में सूरज निकला है और वर्षा होती हो तो इंद्रधनुष बन जाता है इंद्रधनुष क्या है सूरज की किरणें हवा में झूलती हुई पानी की बूंदों में से टूट जाती सात रंगों में अगर तुम सात रंग का एक पंखा बनाओ जिसमें सात पखड़ियां हो सात रंग की और उस पंखे को बिजली से जोर से चलाओ तो सात रंग हो जाएंगे और सफेद रंग प्रकट हो जाए सफेद रंग एकता का प्रतीक है अद्वैत का प्रतीक है यह जगत सतरंगा है यहां सब चीजें खंड खंड हो गई वहां सब चीजें फिर पुनः इकट्ठी हो गई श्वेत बरन वह देश वह देश श्वेत है सिंहासन सेत है वहां का सिंहासन भी सफेद है सेत छत्र सिर धरे और वहां सुब्रताही मुकुट भी है अभय पद दे थे और वहां पहुंचते ही भय विलीन हो जाते भय है ही क्या सिवाय मृत्यु के मृत्यु ही जहां नहीं वहां भय भी नहीं करो अजपा के जाप प्रेम और लाइए उस देश में कैसे पहुंचोगे उस प्यारे को कैसे पाओगे करो अजपा के जाप ऐसा जाप सीखो जिसमें शब्द नहीं होते ऐसा जाप सीखो जिसमें वाणी सो जाती जहां वाणी सो जाती है वहां चैतन्य जागता है जहां शब्द खो जाते हैं वहां शून्य झंकृत होता है प्रार्थना तभी परिपूर्ण होती है जब सब शब्द खो जाते हैं। प्रार्थना जब पूर्ण होती तो परिपूर्ण होती प्रार्थना जब शून्य होती तो परिपूर्ण होती प्रार्थना का शून्य होना ही पूर्ण होना है तुमने अगर कुछ कहा प्रार्थना में उतनी ही दखल डाल दी प्रार्थना में कुछ कहने की जरूरत नहीं उससे कहना क्या है जो है वह जानता है शिकायत क्या करनी शिकवा क्या है मांगना क्या है जितना दिया है उसको ही तो जी लो जितना दिया है उसे ही तो भोग लो जितना दिया है उसका ही तो भजन कर लो जितना दिया है वही अपार है वही तुम्हारे पात्र में कहां समारा समा रहा है वही तो तुम्हारे पात्र से बिखरा जा रहा है मांगो मत कहो मत चुप झुक जाओ गहन चुप्पी में झुक जाओ उस झुकने में ही अजपा जाप है करो अजपा के जाप प्रेम और लाइए बस इतनी ही बात रहे शब्द तो ना हो प्रेम हो हृदय में प्रेम की झंकार बेखबर मंजिले मकसूद नहीं दूर मगर आलमे होश से हस्ती को गुजर जाने दो ये जो तुमने समझदारी बना रखी है अपनी जिसको तुम होश कहते हो जिसको तुम बुद्धिमानी कहते हो ये जो तुमने गणित बिठा रखे ये जो तुमने हिसाब किताब जिंदगी का कर रखा है इस सब को जाने दो प्रेम का मतलब होता है गया हिसाब किताब गए गणित गए तर्क प्रेम है अतर्क प्रेम देना जानता है मांगना नहीं जानता तर्क मांगना जानता है देना नहीं जानता तर्क कंजूस है प्रेम दाता है जब तुम परमात्मा से कुछ मांगते हो तब प्रेम की बात नहीं है ये प्रेम मांगता ही नहीं प्रेम मांगना जानता ही नहीं करो अजपा के जाप प्रेम और लाइए मिलो सखी सत पीओ तो मंगल गाइए और तभी मंगल होगा तभी उत्सव होगा उसके पहले सब उत्सव झूठे विवाह हो रहा है तुम बैंड बाजे बजा रहे हो क्या कर रहे हो उसके पहले सब विवाहे झूठे उसके साथ ही भांवर पड़े तो भांवर पड़ी क्षुद्र बातों के उत्सव मना रहे हो उत्सव जैसा यहां क्या है मन को समझा लेते हो शोरगुल मचा लेते हो सोचते हो बड़ा आनंद आ रहा है न तो आनंद आ रहा है न पहले कभी आया है न आगे इसी ढंग से जिए तो कोई आशा है मगर फिर भी आदमी को उत्सव मनाना पड़ते हैं दिवाली है होली है थोड़ा समझा लेता आपने को ये उत्सव धोखे घर पर दिए जला ली। दीप मालाएं सजा ली फटाके फोड़ ली, ऐसे अपने को भ्रांति पैदा कर रहे हो उत्सव की भीतर दिवाला निकला हुआ है बाहर दिवाली मना रहे हो किसको धोखा दे रहे हो इसलिए एक आध दिन मना लेते हो फिर दूसरे दिन वही मातम फिर वही मोहरमी चेहरा चले ये तुम्हारा उत्सव तुम्हें बदलता कहां ये उत्सव ही झूठा है मगर आदमी की मजबूरी मैं समझता हूं जिंदगी बिल्कुल बिना उत्सव के हो तो जीना दुभर हो जाए तो हमने झूठे उत्सव बना लिए चलो बहाना सही असली नहीं तो नकली सही धर्मदास कहते हैं करो अछबा के जाप प्रेम और लाइए प्रेम हो हृदय में और झुकना हो जाए शांत मौन बिना शब्द के बिना मांग के समर्पण हो जाए मिलो सखी सतपीव तो उस प्यारे से अभी मिलन हो जाए इसी क्षण मिलन हो जाए और वह मिलन हो तो मंगल गाय फिर उत्सव फिर जीवन महोत्सव है फिर यहां आनंद ही आनंद है और रस की धार ही दार है फिर नाचो और गाओ और गुनगुनाओ फिर फूल खिलेंगे तुम्हारे व्यक्तित्व में फिर सुगंध बिखरेगी फिर दिए जलेंगे फिर आई दिवाली फिर खेलो रंग से फिर आई होली झूठी होलियों में मत उलझो और झूठी दिवालियों में मत उलझो झुटलाओ मत अपने को तुम्हारी जिंदगी मरुस्थल है इसमें तुम जितने मरुद्धान बना लिए वो सब कल्पित है मरुद्धान तो एक ही है परमात्मा से मिलन उस प्यारे से साथ हो जाए मिलो सखी सतपीव तो मंगल गाइए जुगन जुगन अहिवात अखंड स्वराज है उससे हो जाए जोड़ तो सुहाग सदा के लिए हो जाता है यहां तो तुम्हारा सुहाग क्या है तुम्हारी सदवा विधवा में क्या कोई बहुत फर्क जरा भी फर्क नहीं विधवा पति के साथ विधवा है और सदवा पति के बिना विधवा है बस इतनी फर्क है यहां की दोस्ती दो कौड़ी की यहां के सब नाते रिश्ते झूठे जुगन जुगन अहिवात बात यानी सुहाग सदा रहे सुहाग ऐसा कुछ खोज लो अखंड सो फिर जो कभी खंडित ना होता हो ऐसा साम्राज्य खोज लो पी मिले प्रेमानंद तो हंस समाज है और उस प्यारे से मिलना हो जाए तो सब मिल गया क्योंकि प्रेमानंद मिल गया और उससे मिलन के बाद ही तुम हंसों के समाज के हिस्से हुए नहीं तो तुम बगलों के साथ बैठे हो और हंसों ने बगलों के साथ रह रहे के समझ लिया है कि वे भी बगले जिनके साथ रहोगे वैसे ही हो जाओगे तुमने सुनी है कहानी एक सीहनी छलांग लगाती थी एक पहाड़ी से गर्भवती थी बीच में ही बच्चा हो गया वो बच्चा नीचे गिर गया नीचे से भेड़ों का एक झुंड निकल रहा था च्चे च्चे च्चे च्चे च्चे? वो बच्चा भेड़ों के साथ हो लिया उसने बचपन से अपने को भेड़ों के बीच पाया उसने अपने को भेड़ ही जाना और तो जानने का उपाय क्या था इसी तरह तो तुमने अपने को हिंदू जाना मुसलमान जाना जैन जाना और तुम्हारे जानने का उपाय क्या है जिन भेड़ों के बीच पड़ गए वही तुमने अपने को जान लिया इसी तरह तुम गीता पकड़े हो कुरान पकड़े हो बाइबल पकड़े हो जिन भेड़ों के बीच पकड़े पड़ गए वे जो किताब पकड़ी थी वही तुमने भी पकड़ ली तुम्हारे व्यक्तित्व का भी जन्म कहां हुआ वो सिंह का बच्चा भेड़ होकर रह गया भेड़ों जैसा मिमिया था भेड़ों के साथ घसर पसर चलता भेड़ों के साथ भागता, और भेड़ों ने भी उसे अपने बीच स्वीकार कर लिया उन्हीं के बीच बड़ा हुआ उन्हें कभी उससे भय भी नहीं लगा कोई कारण भी नहीं था भय का वो सिंह साकाहारी रहा जिनके साथ था भेड़ें भागती तो वो भी भागता एक दिन ऐसा हुआ कि एक सिंह ने भेड़ों के झुंड पर हमला किया वो सिंह तो चौंक गया वो ये देख के चकित हो गया कि हो क्या रहा उसे अपनी आंखों पर भरोसा ना आया सिंह भाग रहा है भेड़ों के बीच में और भेड़ों को उससे भय भी नहीं है घसर पसर उसके साथ भागी जा रही और सिंह क्यों भाग रहा है उस बूढ़े सिंह को तो कुछ समझ में नहीं आया उसकी तो जिंदगी भर का सारा ज्ञान गड़बड़ा गया उसने कहा यह हुआ क्या ऐसा तो न देखा ना सुना न कानों देखा न कानों सुना न आंखों देखा उसने पीछा किया और भेड़ें तो और भागी और भेड़ों के बीच जो सिंह छिपा था वो भी भागा बड़ा मिमियाना मचा और बड़ी घबराहट फैली मगर उस बूढ़े सिंह आकर उस जवान सिंह को पकड़ ही लिया वो तो मिमियाने लगा रोने लगा कहने लगा छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो मेरे सब संगी साथी जा रहे हैं मुझे जाने दो मगर वो बूढ़ा सिंह उसे घसीट नदी के किनारे ले गया उसने कहा मूर्ख तू पहले देख पानी में अपना चेहरा मेरा चेहरा देख और पानी में अपना चेहरा देख हम दोनों के चेहरे पानी में देख जैसे ही घबड़ाते हुए रोते हुए आंखें आंसुओं से भरी हुई और आ रहा लेकिन मजबूरी थी अभी सीन दबा रहा है तो देखना पड़ा नीचे देखा बस उस देखते ही एक हंकार निकल गई एक क्षण में सब बदल गया वे तस्वर में यकायक आ गए हिजर की सूरत बदल कर रह गई एक क्षण में क्रांति हो गई भेड़ गई सीन जो था वही हो गया ऐसे ही तुम हो तुम्हें भूल ही गया है तुम कौन हो तुमने दोस्ती बगलों से बना ली तुमने दोस्ती झूठ से कर ली तुमने झूठ के खूब घर बना लिए और झूठ के घर जब तक तुम्हें घर मालूम होते हैं असली घर की तलाश नहीं हो सकती पी मिले प्रेमानंद तो हंस समाज है तब फिर एक दूसरे ही जगत में तुम्हारा प्रवेश होगा हंसों का समाज सिद्धों का समाज उसका नाम ही मोक्ष है। लेकिन सारी बात का सार सूत्र है मौन प्रेम कुछ भी नहीं जिंदगी में खिदमत के सिवा सोजे दिलो दर्द आदमियत के सिवा औरंगो और निशानों चतरो मोहरों दिहीन सब हे सब हे छे, छे मोहब्बत के सिवा राज सिंहासन राज्य पताकाएं छात्र छत्र स्वर्ण छत्र राज मोहरे, मुकुट सब तुच्छे एक प्रेम के सिवा है इस जगत में अगर कोई चीज समझने जैसी है तो प्रेम है अगर इस जगत में कोई चीज जीने जैसी है तो प्रेम है कुछ भी नहीं जिंदगी में खिदमत के सिवा सोजो सोजे दिलो दर्द आदमीयत के सिवा औरंगो निशानो चतुरो मोहरों दिहीम सभेज है सभेज सबहेच, मोहब्बत के सिवा प्रेमानंद प्रेम हो और शून्य हो अजपाचाप बस जहां प्रेम और तुम्हारे शांत मन का मिलन होता है वहां अजबा जाप पैदा होता है तुम्हें करना नहीं होता अपने से ओंकार का नाद उठता है अपने से ओंकार की ध्वनि तुम्हारे भीतर उठती है, तुम्हारी पैदा की हुई नहीं होती तुम्हारे मूल अस्तित्व से आती तुम सिर्फ साक्षी होते हो उसी दिन तुम हंसों के समाज के हिस्सेदार हो गए उसी दिन से तुम कीड़े कचरे के ना रहे कूड़े के ना रहे उसी दिन से तुम्हें पंख लग गए कहे कबीर सुनो धर्मदास हो हंस चले सतलोक पुरुष के पास हो धर्मदास कहते हैं कि मेरे गुरु ने ऐसी ही किसी घड़ी में जब मैं मौन था और प्रेम से भरा था मुझे पुकार कर कहा था कहे कबीर पुकार सुनो धर्मदास हो हंस चले सतलोक पुरुष के पास यही घड़ी धर्मदास चूक मत जाना चलो अब हंस चले सतलोक लेकिन अपूर्व प्रेम चाहिए तो ही गुरु पुकार सकता है बस आ गई घड़ी आंख खोल उठाना मेरा साजे हस्ती उठाना बहुत देर से मुंतजिर है जमाना कभी मुस्कुराहट कभी चश्मे पूर्नम बस इतना सा है जिंदगी का फसाना तेरे एक न होने से हैं बेहकीकत यह रंगी फजाएं यह मौसम सुहाना सबे गम सितारे भी बुझने लगे हैं मेरे दिल के दागों कोई लौ बढ़ाना कोई छेड़ दे नगमहाय मोहब्बत बहुत गौर से सुन रहा है जमाना तेरी याद ही वजह तस्कीन दिल है बड़ा ही करम है तेरा याद आना प्रभु याद आ जाए तो भक्त कहता है प्रभु की ही कृपा है बड़ा ही करम है तेरा याद आना तू याद भी आता है तो तेरी ही कृपा है तो याद आ गया है अन्य हमारे किए तो यह भी नहीं हो सकता था तुम यहां आ गए हो मेरे पास उसे धन्यवाद देना उसके लाए ही आ गए हो तुम्हारी चलती तो तुम आते ही नहीं आदमी की चले तो आदमी सत्संग में कभी जाए ही नहीं जो चला लेते हैं अपनी वो कभी जाते नहीं धन्यभागी हैं वे जिनके भीतर एक प्रबल आकांक्षा उठती है बाढ़ की तरह उन्हें ले जाती है सत्संग की तरफ थोड़े से लोग ही तो इस जगत में जाग पाते हैं जबकि सबका हक था जागना मगर हक को ही लोग कहां स्वीकार करते